नारायण नारायण आज का विषय है जो नाम स्मरण में रहता है उसे ही सच्चा दर्शन होता है श्री कृष्ण परमात्मा को भी आखिर देह छोड़नी ही पड़ी ना चाहे निराकार हो फिर भी साकार होने पर उनमें सब आ ही जाता है ना रूप आता है गुण आते हैं सब कुछ आता है और फिर व्यवहार के अनुसार सब करना भी पड़ता है वैसे ही वे आकार में आए थे इसीलिए उन्हें जाना भी पड़ा श्री कृष्ण ने व्यवहार के अनुसार आचरण किया वस्तुतः विचार करने पर यह समझेगा कि वे न आए न गए उनका आना जाना नहीं होता वे तो सदा के लिए हैं ऐसा लगता है कि साकार का रूप देखें लेकिन यह भी हमें मानकर चलना चाहिए कि वही सब कुछ नहीं है भगवान को दिखता देखना चाहते हो तो उन्हें देह में देखने से बात नहीं बनेगी ऐसा श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा और उसे ज्ञान मार्ग से समझाया उद्धव को जब ज्ञान हुआ तब उससे कहा अब तुम जाकर गोपियों का समाधान करो तदनुसार गोकुल में जाकर वह गोपियों को समझाने लगा तुमने श्री कृष्ण से देह में देखकर प्रेम किया है यह ठीक नहीं किया तुमसे भूल हुई है इस तरह उसने देह के प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया इस पर गोपियां उनसे बोलीं आप अपना वेदांत जहां कोई नहीं होगा वहां जाकर बघारिए श्री कृष्ण को देह में देखकर हमें जो मिला है वह हमारा हम ही जानती हैं वह आपको नहीं मिल सकता गोपियों ने श्री कृष्ण से जो प्रेम किया था वह अपनी देह को भूल कर किया था उस प्रेम के आगे उन्होंने अपना सर्वस्व तुच्छ माना और इसीलिए श्री कृष्ण को भी गोपियों से वैसा ही प्रेम करना पड़ा गोपियां उनके अनन्य शरण होकर रही वैसा प्रेम करना चाहिए जो नाम स्मरण करता है वही सचमुच स्मरण में रहता है और उसे ही सच्चा दर्शन होता है और वह प्रतिदिन तेजोमय होता है देह का दर्शन यह विस्मरण वाला होता है इसलिए नाम लेते रहो तब सच्चा दर्शन होता रहेगा सगुण मूर्ति सदा ही हमारे पास रहे यह संभव नहीं होता लेकिन उसकी निशानी भगवान के नाम में है अतः नाम लेने पर ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास आए हैं भगवान जब सगुण में थे तब रावण या दुर्योधन की बुद्धि में परिवर्तन नहीं ला पाए सगुण अवतार से अवतार से वासना या बुद्धि में परिवर्तन लाने का काम नहीं हो सकता सद्बुद्धि उत्पन्न करने की सामर्थ्य केवल भगवान के नाम में ही है व्यवहार में हम देखते हैं रूप चला जाता है तब भी नाम बना रहता है इसीलिए राम कृष्ण आदि सब अंत में नहीं रहे बस केवल नाम ही बच रहा नाम स्थिर है रूप लगातार बदलता रहता है कलयुग में सगुण अवतार चाहे न हो फिर भी नाम अवतार है और वही सच्चा तारक है नारायण नारायण